राजा मंदिर और, और पुजारी हमने, हमने पिछले, पिछले खत में लिखा था कि, कि आदमियों के पांच दर्जे, दर्जे बन गए सबसे बड़ी जमात मजदूर और किसानों की किसान थी किसान जमीन जोतते थे, थे और खाने, खाने की चीजें पैदा करते थे अगर किसान या और लोग जमीन न जोतते और खेती न होती तो अनाज पैदा, पैदा ही नहीं होता या, या होता, होता तो, तो, तो बहुत कम, कम। इसलिए किसानों का, का दर्जा बहुत जरूरी था वे न होते तो सभी भूखों तो मर जाते, जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत फायदे के काम करते थे लेकिन इन अभागों को इतना जरूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को ही मिल पाता था उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था खासकर राजा और उसके दर्जे के, के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ उसकी टोली के दूसरे लोग जिनमें दरबारी भी शामिल थे उन्हें बिल्कुल, बिल्कुल चूस, चूस लेते थे, थे। हम, हम पहले, पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जब, जब जातिया बनी, बनी तो जमीन, जमीन किसी, किसी एक आदमी की नहीं होती थी पूरी, पूरी जाति भर की होती थी लेकिन जब राजा और उसकी टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो छाती फाड़कर कर करते थे एक तरह से महज उनके नौकर हो गए फल यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बंट जाता था और, और बड़ा, बड़ा हिस्सा, हिस्सा जमींदार के हाथ, हाथ लगता था मंदिरों के कब्जे में भी जमीन, जमीन थी, थी। इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए मगर ये मंदिर, मंदिर और उनके पुजारी, पुजारी थे, कौन? थे कौन मैं, मैं एक खत में लिख चुका हूँ की शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और मजहब का खयाल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी और जिस बात को वे समझ नहीं सकते थे उससे डरते थे उन्होंने हर एक चीज को देवता या देवी बना लिया जैसे नदी पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और ऐसी चीजें जिन्हें वे देख तो नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे जैसे भूत प्रेत वे इन देवताओं से डरते थे इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी ही तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी वे किसी ऐसी चीज की पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही न सके यह जरा मुश्किल है तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा, बच्चा उन्हीं उन्ही चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वह देखता है शुरू जमाने के लोगों, की, लोगों हालत की हालत कुछ बच्चों, बच्चों जैसी ही थी चूँकि वे मूर्ति के बिना, बिना पूजा ही नहीं, नहीं कर सकते थे इसलिए वे अपने मंदिरों में मूर्तियाँ रखते थे यह कुछ अजीब बात है कि ये मूर्तियाँ बराबर डरावने गुरु जानवरों की होती थी या कभी कभी, -कभी आदमी और जानवर की मिलीजुली। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की पूजा भी होती थी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे उस जमाने में शायद लोगों का यह ख्याल नहीं था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है जैसा लोग आज समझते है वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयां भी होती हों अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारी होती थीं। पुजारी लोग आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था उन्हें कुछ विद्याएं आती थीं, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे वे हकीम भी होते थे और अक्सर महज यह दिखाने के लिए कि वे लोग कितने पहुँचे हुए है वे लोगों के सामने जादू के करतब किया करते थे लोग सीधे और मुफ्त तो थे ही वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थर थर का थे पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी के कामों में मिले जुले रहते थे वही उस जमाने के अक्लमंद आदियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास जाता था वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे उस जमाने में पत्र नहीं थे खासकर गरीब आदमियों के लिए वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे लेकिन इनके साथ ही वह कई बातों में उनकी मदद भी किया करते थे और उन्हें आगे बढ़ाते थे मुमकिन है कि जब लोग पहले, पहले पहल शहरों में बसने लगे हों तो उन पर राज्य करने वाले राजा न रहे हों पुजारी ही रहे हों बाद को राजा आए होंगे और चूंकि वे लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा बाद जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों ही होता था जैसे मिस्र के फिर फिर लोग अपनी जिंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजने लगे इसके आगे की जानकारी मैं तुम्हें अगले पत्र के माध्यम से दूंगा